ओ नमो भागवते वासुदेवाया श्री चैतन्य चरितामृत अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रौभा के द्वारा मध्य लीला adhyay 25 shlok sankhya i i want to take that this this should be for prabhat but don't give it to prabhat he's already offered at prabhat's feet then you can't put it on his head so that anyway just do whatever you like with it Shloka sankhya. How do you say 153? Exo tepan, trepan. And actually, when if you take it away, you can't offer it again. These are all rules of mariada, which you don't know. But don't don't put it on Prahlad's head. It's already been offered at his feet. you don't take you don't take something from the feet and offer it on the head ate bhagavat karah vichah yaha hoitai pabe <inaudible> shutra <inaudible> shruti <inaudible> artha sha anuband shri jayani mahaprabhu ne prakashan anda saraswati ko upadesh diya adhyadik छीन करके श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो तब आप ब्रह्म सूत्र के वास्तविक अर्थ को समझ सकेंगे और इस श्लोक का शिल प्रथा के द्वारा शिल भक्ति श्रीअंध सरस्वरी ठाकुर कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का अध्ययन किए बिना ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र या उपनिषदों का आशय नहीं समझ जा सकता यदि कोई श्रीमद् भागवत का अध्ययन किए बिना वेदांत दर्शन तथा उपनिषदों को समझने का प्रयास करते हैं, तो वह भ्रमित हो जाएगा और भिन्न अर्थ निकाल का क्रमश नास्तिक या मायावादी बन जाएगा इस श्री चैचन्द्र चरितमृत का अध्याय में इस विभाग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्रीमद भागवत शास्त्र की महिमा मायावादी के नेता श्री प्रकाशानंद सरस्वती को घोषित करते हैं श्रीमद भागवतम कृष्ण से अभिन्न है श्री चैतन्य महाप्रभु भी श्री कृष्ण से अभिन्न है तो इस तरह श्री चैचान्य महाप्रभु और श्रीमद् भागवत एक ही तात्व है। दोनों भागवत ठत्व श्री चैचान्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और श्रीमद् भागवत है वो शास्त्र जो भगवान से अभिन्न है तो वो सब मायावादी का विचार है कि वेदांत सूत्र श्रेष्ठ शास्त्र ही है तो वो विचार असत्य नहीं है परंतु श्रीमद् भागवत से हम अच्छी तरह श्री वेदांत सूत्र का अर्थ समझ सकते हैं तो इस कई श्लोकों में इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत की महिमा उप्रकाशानंद आदि मायावादी सन्यासियों को बताता है आ, और इस श्लोक जो हम अभी पढ़ किया वो उसी श्लोकों में है तो वो वो सभी श्लोक जो इस विभाग में है मैं पाठ करूंगा जिससे हम श्रीमद् भागवत शास्त्र का महात् के बारे में कुछ समझ पाएंगे इसके पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद को आ, प्रेम भक्ति की माही मा बोले और अभी मतलब ये ये इस श्लोक के कुछ श्लोकों के पहले बच्चे जो पीछे खेलते हैं उसका क्या होगा स्वभाव एक है कि बच्चे खेलते हैं लेकिन ये तो उचित नहीं है कि क्लास के बीच में तो आ, इसके पहले चैतन्य महाप्रभु कहते अथैव भागवत सूत्र अर्थ रूप निज कृत सूत्र निज भाष स्वरूप चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वेदांत सूत्र अर्थ भागवत शास्त्र श्रीमद् भागवत में वेद्यास जो वेदांत सूत्र के लेखक है वो वेदांत सूत्रों का अर्थ उन्होंने व्यास ने श्रीमद् भागवत में प्रकाशन किया है श्रीमद भागवत वेदांत सूत्र का सही सही अर्थ बताता है। वेदांत सूत्र के लेखक व्यासदेव हैं और स्वयं उन्होंने ही उन सूत्रों की व्याख्या श्रीमद भागवत के रूप में की है तो आधुनिक हिन्दू या भक्त समाज में भगवत गीता का नाम बहुत प्रसिद्ध है श्रीमद भागवत का नाम प्रसिद्ध है महाभारत रामायण वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र इतने सारे हैं। बहुत कम लोग कुछ भी उसके बारे में जानते हैं और उसमें क्या है और बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग वो वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं परन्तु वास्तव में वो बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र है हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे शास्त्र में बहुत प्रकार की विधि है मुख्य है काम ज्ञान योग और भक्ति बहुत देव और देवियों की उपासना करना अनुमोदित है जिससे लोग जो उत्साही है वेद शास्त्र का वास्तविक अर्थ समझने के लिए ऐसे लोग के लिए श्री व्यासदेव ने वेदांत सूत्रों रचना किए वेदांत सूत्र में, no, में पहला सूत्र है अर्थात हो ब्रह्म जिज्ञासा अभी इस मानव जन्म प्राप्त करके हमें ब्रह्म अर्थात परम सत्य के बारे में पूछना चाहिए अभी इस शब्द का अर्थ क्या है अलग अलग आचार्य भाष्य का वेदांत सूत्र का भाष्य का इस अभी अथ अथ वो शब्द है अथ इसका मतलब है अथव इसलिए तो इसका अर्थ क्या है तो एक अर्थ है अभी का मतलब मानव जन्म प्राप्त किया हुआ जीव का कर्तव्य है ब्रह्म परम सत्य के बारे में अनुसंधान करना और कुचाचार्य कहते तो केवल मनुष्य जन्म प्राप्त करना वो तो नहीं है तो सब शास्त्र का पाठ करने के बाद यदि कोई साधारण धर्म पालन करने से असंतुष्ट है और शास्त्र में वो भौतिक प्राप्त करने के लिए अलग अलग देवी देवियों की उपासना करना वो सब पट करने से और वो उपासना करने से जो असंतुष्ट है जो देखते है कि पूरा जगत जन्म मृत्यु जुड़ा व्याधि आदि दुखों से पूर्ण है वो व्यक्ति का अधिकार है ब्रह्म जिज्ञासा के बारे में तो वो ब्रह्म क्या है वो दूसरे श्लोक में वेदांत सूत्र में श्री व्यास के थे जन्म आद्य से यथ फरम सत्य है वो वस्तु जिनसे सब कुछ आते है जिनमें सब कुछ व्यक्त है और अंत में फलाई के बाद जिसमें सब कुछ वापस प्रवेश करेगा उपनिषद का वाक्य से उद्धृत है ये तो वाइमानी भूतानी जैन से ये न चाहानी भूतानी अभि संविशं तद् थ्रम थी तो वो जन्मार्य से यथःहा वो वस्तु क्या है वो वेदांत सूत्र में ब्रह्म के बारे में वो पूरा विवेचना है परंतु वो ब्रह्म क्या है तो जैसे श्रीमद् भागवत में वो ब्रह्मा का चाहे इतना स्पष्ट नहीं है इस श्रीमद् भागवत में शुभवत से कि वो ब्रह्मा है श्री कृष्ण वो ही वचन है ओम नमो तो भागवत है वासुदेव आय जन्माद्य इत्यादि इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशनंद सरस्वती को सूचित करते हैं कि वो वेदांत सूत्र जो मायावादी की बहुत प्रिय शास्त्र है जो तो वो वेदांत सूत्र का वास्तविक अर्थ प्रकट होते हैं श्रीमद् भागवत शास्त्र में तो वेदांत सूत्रों में वो सब वेद शास्त्र के अर्थ संकलित है इसलिए मायावादियों वो वेदांत सूत्र का श्रेष्ठ शास्त्र के रूप में मानते परंतु वो वेदांत सूत्र का अर्थ बहुत ही सूक्ष्म ही है और इसलिए वो सूक्ष्म अर्थ एकदम स्पष्ट होते श्रीमद भागवत में और इसलिए श्रीमद्भागवत श्रेष्ठ शास्त्र ही है ये वचन श्री चैचन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को बताते हैं और कि श्रीमद्भागवत है गायत्री भाषा गायत्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र जो वेद में है तो गायत्री मंत्र का अर्थ प्रकाशित होते श्रीमद् भागवत में इसके बारे में श्री चैत्य महाप्रभु पुराण से दो श्लोक किया गाय गायत्री आ, गायत्री भाष्यूप वेदार्थ पिबृिता पुराण सामूप साक्षा भगवत जिसे कंदयुक्त विचेद संयुक्त ग्रादश सहस्रीमदि चय करूर फरान में इस प्रकार कहते हैं वेदांत सूत्र का आज श्रीमद भागवत में पाया जाता है महाभारत का पूरा सारंग भी उसमें है ब्रह्मा गायत्री की ठीका भी इसी में है और समास्ट वायद्य ज्ञान के सहित उसे विस्तृत रूप दिया गया है श्रीमद भागवत सर्वश्रेष्ठ पुराण है और उसकी रचना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने आपने व्यासदेव अवतार के रूप में की इसमें बारह स्कंद तीन सौ वो नंबर क्या है उनतालीस नंबर अध्याय है और 18,000 श्लोक है 350 सौ सौ पैतीस अध्याय और 18 तो इस प्रकार आप श्रीमद् भागवत का महात्व थोड़ा समझ सकते हैं हम सब तो कितने महान है गायत्री मंत्र कल सभा में एक युवक गायत्री के बारे में पूछे तो हम नहीं बोलते कि गायत्री है गायत्री महान ही है परंतु इस काले में बहुत कम लोग के पास यथार्थ यथेष्ट अधिकार है और गायत्री जप करने के लिए तो श्रीमद भागवत में वो गायत्री मंत्र का अर्थ है उसमें वो, वो पूरा महाभारत में पूरा वेद शास्त्र में वो ज्ञान जो है वो सब श्रीमद भागवत में मिलते हैं तो कितना महान है श्रीमद भागवत इसलिए मैं आप सबों को बा बाढ़ो तो गीता पढ़ो वो पहले गीता पढ़ना चाहिए और उसके बाद पूरा भागवत पाठ करना चाहिए कितने कितने दिन लगते वो श्रीमद भागवत पूरा पढ़ने के लिए कितने दिन फंडसाव फंडसाव में पूरा भागवत अध्ययन हो जाएगा नहीं पंच क्रो जीवन में वो पूरा नहीं होगा <laughs> श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण से अभिन्न है कैसे? सही क्योंकि श्रीमद् भागवत का विषय है कृष्ण और कितने दिन लगते श्री कृष्ण को समझने के लिए तो वो संभव पूरा समझना संभव तो नहीं है कृष्ण स्वयं उनके बारे में सब कुछ नहीं जानते क्योंकि इनकी खीर्ति सदैव बढ़ते रहते श्री कृष्ण स्वयं के बारे में सब कुछ जानते हैं परंतु हर एक क्षण में इनके गुण कीर्ति बढ़ते रहते तो कृष्ण स्वयं सब कुछ जानते स्वयं के बारे में और सब कुछ नहीं जानते ये एक द्विद्या है अचिंत्य ये सब अचिंत्य कहलाते है चेचान्य महाप्रभु और भी बोले ये भी एक भागवत श्लोक है सारं, ही सारं सारं सारं हासान सारं सारं समुदृतम सारे वैदिक साहित्य तथा समस्त इतिहासों के सार को श्रीमद् भागवत में संकलित कर दिया गया है और एक्चुअली इस वो एक श्लोक का अंश है थोड़ा श्लोक है ओहो इसमें नहीं है तो यही श्रीमद भागवत का महत्व है तो वेद शास्त्र विशाल ही है आज का हमारे पास सब तो नहीं है बहुत तो लुप्त हो गया है फिर भी 18 पुराण शास्त्र अभी तक मिल जाते हैं। महाभारत विशाल शास्त्र ही है और उपनिषद शास्त्र दैद शास्त्र सब अभी तक वो सब मिलते बहुत बहुत शास्त्र लुप्त हो गया है तो एक जीवन में वो सब कुछ पढ़ना कठिन हो कठिन हो गए न श्रीमद भागवत से और भी विस्तृत है शास्त्र, विशेषकर स्कंद पुराण तो वो सब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है सभी शास्त्र का सार है श्रीमद् भागवत में और विशेषकर हम श्रीमद् शिल से हम श्रीमद् भागवत मिलते हैं और इस प्रकार श्रीमद भागवत में सब गुहया अर्थ जो है हम समझ सकते हैं जैसे वो मोहिनी मूर्ति अबतार यादि हम पढ़ते है और उसमें शिलो हम नहीं पढ़ते तो कैसे हम समझ लेंगे तो बहुत ही विचित्र है ना कि विष्णु भगवान नारी के रूप में आते हैं और असुरों को दुखा देते हैं और मोहिनी मूर्ति की सुंदरता से महादेव शिव विभ्रमित हो गए हैं औ मोहिनी मूर्ति के पीछे पीछे जाकर उन्होंने शुक्र निकाल दिया है तो अति विचित्र है नहीं हम क्या समझ लेंगे ये सबों सुनने से यदि हम शिला प्राप्त साथ साथ फाड़े या नहीं पाते तो भगवत गीता भी यदि हम आचार्यों की भाषाओं के साथ नहीं पड़ते तो उससे हम क्या समझ लेंगे कि अर्जुन जो तो पूरा सब व्यक्ति थे अहिंसावादी थे और, और कृष्ण भगवान वो अहिंसावादी अर्जुन को आदेश दिया लड़ाई करना अर्जुन का संकल्प था नोत्या न योद्या गोविंदा और गोविंद वो अर्जुन को बोला तुम बड़ा मूर्ख हो लड़ाई करो तुम्हारा पिता गुरु भाई बंधव भाई सब मर तो कैसे हम समझ सकते इसलिए आचार्यों की ठीकाओं से हम सब कुछ समझ सकते ये सब शास्त्र हमारी साधारण बुद्धि के अतीत है तो इसलिए शास्त्र गुरु परंपरा की शुद्ध दृष्टि में से हमें देखना चाहिए तो चेतन्य महाप्रभु इस प्रकार मायावादी अंक होते वर्णन कहते तो कैसे श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र ही है, शास्त्रेद सारंगी श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत ताजृसाम चुप्त से न्यच्रथि श्रीमद् भागवत को समस्त वैदिक साहित्य तथा वेदांत दर्शन का सार माना जाता है जो भी श्रीमद भागवत के दिव्य रास का आस्वादन करता है वह किसी अन्य साहित्य की ओर कभी आकृष्ट नहीं होता तो श्रीमद भागवत तत्व शास्त्र है उसमें भगवत तत्व विज्ञान मिलते भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संघर्ष थे भगवत सत्व विज्ञान प्राप्त करने से हम भवब से मुक्त होते हैं और उसके अलावा और भी महत्व है श्रीमद् भागवत कि श्रीमद् भागवत हमको केवल मुक्ति नहीं देते हमको भक्ति राष भी प्रदान करते हैं श्रीमद् भागवत Ah. आर्च ए ग्रंथ आरम्भ सत्यंग संबंध दी में ही साधन प्रयोजन श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ब्रह्मा, गायत्री मंत्र की व्याख्या दी हुई है सत्यं परं अर्थात फरम सत्य संबंध को सूचित करता है और धीमे ही अर्थात हम उनका ध्यान करते हैं भक्ति के संपादन का तथा जीवन के चरम लक्ष्य प्रयोजन का सूचक है चुथात विज्ञान भागवत का प्रथम श्लोक में संपूर्ण ज्ञान संकालित है संक्षिप्त रूप में इस भागवत का प्रथम श्लोक में इतना सा ज्ञान है कि आप सभी वेद शास्त्र में बाइबल कुरान वो सब है वो वो सब पढ़ने से भी आप इतना सा ज्ञान नहीं मिलेंगे जो श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक में मिलता है तो इसलिए मैं इस श्लोक संस्कृत श्लोक और उसका हिंदी अनुवाद में फूडूंगा क्योंकि उसका पूरा व्याख्या करने तो बहुत समय लगेगा बहुत बहुत, बहुत। श्रीमद भागवत का प्रथम श्लोक पर श्री भक्ति श्री धनश्वर ठाकुर पूरा कार्तिक महीना में हर एक रोज एक हर एक दिन कम से कम दो घंटा का पाठ किया था खाली भागवत का प्रथम श्लोक पर तीस एक श्लोक पर लंबा प्रवचन दिया थे तो अभी मैं प्रयास नहीं करूंगा इसका पूरा अर्थ समझाना तो पहले मुझे इसे समझना चाहिए तो श्लोक प्रसिद्ध श्लोक ही है जन्मादार्थे स्विघास्वराट जैन ब्रह्म हृदय आदि कविये मोहयती यू तेजो वाणी मृदा यथा विनिमय य धाना स्वे न सदा निरष्ट सत्यं ख सत्यम परम धीम ही बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और सामान्यतः जो इकन से युक्त है कहीं सालों से जो सब जन थे कंठस्थ किया है इसका अर्थ है हे वसुदेव के पुत्र मेरे प्रभु श्री कृष्ण हे सर्वव्यापी भगवान मैं आपको साधौ नमस्कार करता हूँ मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो परम सत्य है श्री कृष्ण परम सत्य ही है प्रथम श्लोक में स्थापित है जो परम सत्य है और प्रखट ब्रह्मांडों की सृष्टि स्थिति तथा प्रलय के समस्त कारणों की मूल कारण है वे समस्त प्राकट्यों से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अवगत रहते हैं तथा वे स्वतंत्र है क्योंकि उनके परे कोई नहीं है उन्होंने ही सबसे पहले प्रथम जी ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया उनके द्वारा बड़े बड़े ऋषि और देवता भी मोहग्रस्त हो जाते हैं जिस प्रकार कोई आग्नि में जल अथवा जल में भूमि की ब्रह्मपूर्ण अवस्थितियों को देखकर मोहित होते हैं होता है उन्हीं के कारण सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया द्वारा आ, अस्थाई, अस्थाई तौर पर अभिव्यक्त अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक प्रतीत होते हैं अथा मैं उन परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो आपने उस दिव्य धाम में सदा विद्यामान रहते हैं, जो की भौतिक जागर के मोह से सदा मुक्त रहते हैं, मैं उन्हीं का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य है और चैतन्य महाप्रभु इसके बाद भागवत का द्वितीय श्लोक किया है। धार्मक्र धर्मो निर्मत्सरा सामद्यंगवस्तु शिवदमूलना श्रीमद्भागवते महा मुनी कि सद्य हृदय से चृथि भगवत पुराण भौतिक दृष्टि से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृतियों को पूर्णतया बहिष्कृत करते हुए सारोच सत्य का प्रतिपादन करते हैं जो पूर्ण शुद्ध हृदय वाले भक्तों के द्वारा समझ जा सकता है यह सर्वोच्च सत्य ऐसी वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है ऐसा सत्य तीनों प्रकार के व्हाट uh, संत को समूल नष्ट करने वाला है महामुनि व्यास देव द्वारा अपनी परिपक्का अवस्था में संकलित या सुंदर भागवत, भगवत भगवत के लिए अपने आप में पर्याप्त है और किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है जो ही खोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुनता है वैसे ही ज्ञान के इस अनुशीलन से परमेश्वर उसके हृदय में स्थापित हो जाते हैं तो इसका अर्थ बहुत गहरा है अर्थ है कि श्रीमद भागवत में वो खाई से धर्म तो कुछ नहीं है यही परम सत्य धर्म है इसका पूरा वर्णन है इसमें जो है जो मिथ्या है वो दोनों में वो श्रीमद् भागवत उसका पार्थक्य क्या प्रकाश कहते है सबका परम कल्याण के लिए है तो कौन योग्य है इस श्रीमद् भागवत समझने के लिए जो निर्मल शुद्ध हृदय वालय है और कोई दूसरे नहीं है तो कोई दूसरा शास्त्र पढ़ करने का जरूरत नहीं है यही श्रीमद् भागवत सभी शास्त्र का सारांश है यही सार्वभ शास्त्र है कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्रीमद् भागवत था वेद शास्त्र होम महत्व कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्रीमद् भागवत भक्ति रस का स्वरूप है कृष्ण भक्ति रस का स्वरूप ही है श्रीमद भागवत इसलिए चैतन्य महाप्रुख कहते हैं। ये श्रीमद् भागवत शास्त्र वेद शास्त्र से अधिक महत्वपूर्ण तो वेद शास्त्र सार ही है परंतु वेद शास्त्र में वो सब ज्ञान है परंतु श्रीमद् भागवत में वो ज्ञान है ज्ञान का सार अंश ही है अर्थात अध्यात्मिक ज्ञान है और आध्यात्मिक ज्ञान का परिपक्का फल है कृष्ण भक्ति रस तो इसलिए श्रीमद् भागवत अन्य शास्त्रों से और भी महत्वपूर्ण ही है तो वो आर्य समाजी लोग बोलते हम वेद को मानते हम खाली वेद कोई दूसरे शास्त्र को हम नहीं मानते तो चैतन्य महाप्रभु इस चैतन्य चमृत में हम चैतन्य महाप्रभु का वचन मिलते है कई चैतन्य महाप्रु स्थापन करते है की वेद से और भी अधिक श्रीमद् भागवतम निगम कालितम फल सुख मखाद अमृत द्रव्युतम फिब रसमालयम सिका भूिभाव कहा यह भगवत तीसरा श्रोत श्रीमद भगवत समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और या वैदिक ज्ञान रूपी कल्पस्वरूप का परिपक्का फल माना जाता है सुखदेव को स्वामी के मुख से निकालने के कारण या मीठा बन गया है हाँ आप में से जो विचार विचारवान है और रसों का आस्वादन करने चाहते हैं, ओ है उस पक्का फल का आस्वादन करने का सदैव प्रयत्न करना चाहिए ही विचार भक्तों रसिक भक्तों जब तक आप दिव्या आनंद में निमग्न नहीं होते तब तक आपको इस श्रीमद् भागवत का आस्वादन करना चालू रखना चाहिए और जब आप इस आनंद रसानंद में पूरी तरह मग्न हो आओ तो इसके रासों का सदा सदा अस्वादन करते रहना चाहिए श्रीमद भागवत से एक और भी श्लोक श्री कृष्ण चैच्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी ओंको पाया छुप्या उत्तम श्लोक अविक्रमे छंग रस ज्ञान स्वादु स्वादु पदे पदे हम स्त्रोत्रों तथा स्तुतियों से यशोगान किए जाने वाले भगवान की दिव्या लीलाओं को सुनने हुए कभी नहीं ही थक थकते जो उनकी संगति का आनंद उठाते है वे प्रतीक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं आज श्लोक जो तो हम सब एक साथ फटके है अथे भगवत खौरह बिछा यहा ऐसिय अत्यधिक अच्छा छान बीन करके श्रीमद् भागवत का आस्पादन करो तब आप थ्रह्म के वास्तविक अर्थ को समझ सकेंगे तो ये श्रीमद् भागवत के बारे में कुछ चर्चा है श्री चैतन्य महाप्रभु का श्रीमक है जो श्री चैतन्य चर्चा में संकलित है श्री चैचन्या महाप्रभु की जाए श्री चैचन्याक्षर चाम की जाए श्रीमदभागव की जाए श्री प्रभु पाद की जाय किसी का प्रश्न आ गया हो अभी पूछे किसी का कोई प्रश्न है जो आज अभी से बताते क्या जीवात्मा और परमात्मा लीन हो जाते हैं। कौन से सूत्र है वो कौन से सूत्र में कौन सा उस सूत्र बताओ हाँ कौन से सूत्र बोलो सूत्र सुना था, था। हाँ मैं भी सुना की भागवत गीता के वक्ता है महादेव शिव कौन ऐसे बोलते ब्रह्म कुमार श्लोक कौन श्लोक है तो कोई श्लोक ऐसे तो नहीं है तो की वेदांत सूत्र में ऐ, ऐ, ऐसा है और की जीव और परमात्मा लीन हो जाते वेदांत सूत्र में तो प्रमाण दे दो वेदांत सूत्र का कौन सूत्र है संस्कृत कहो नहीं ना तो कोई भी कुछ भी बोल सकते अभी ना भगवान है भक्ति बिका स्वामी मैं भगवान हूँ क्या प्रमाण है मैं बोल दिया था आप सुन लिया है प्रमाण एक है कि नहीं इस प्रकार प्रलाय के बाद जीव और परमात्मा लीन हो जाते तो सब बद्ध जीव का आश्रय होता है महाविष्णु का दिव्य शरीर में इस प्रकार परंतु भगवत गीता में वो प्रथम उपदेश क्या है प्रथम उपदेश ये नये देहे कुमार उसके पहले क्या है नाह जा ना ना में जनादे बहा भविष्य मर्व परम आप सब जानते श्लोक लेकिन जब उसको कहना चाहिए आप याद नहीं कर सकते तो शास्त्र चर्च में यदि हम प्रचार करते हैं और लोग कुछ आपत्ति देते हैं तो हमें ये वो सब बहुना चाहिए जैसे यदि हमारे पास वो सभी आश्रय है लेकिन जब लड़ाई करने का समय हम नहीं जानते कौन सा लेना तो हम पराजित हो जाएंगे तो इस श्लोक का अर्थ है कि मैं कृष्ण तुम अर्जुन और ये सब उपस्थित राजाओं तो थे है और होगे अर्थात संपूर्णता से जीव और परमात्मा कभी भी एकत्रित नहीं होते लीन नहीं होते और क्या और कोई कोई भागवत का मतलब क्या है जो भगवान के बारे में है एक भागवत गौरव भागवत शास्त्र और भागवत भक्त भक्ति वात्र ये भगवत शब्द सामान्य इसका दो अर्थ है एक है भागवत शास्त्र और दूसरा है भक्त जो भक्ति पात्र है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण